न्यू ईयर आई नो इट्स जनवरी फोर्टीन लेकिन हम तो इस नए साल में आपसे पहली बार मिल रहे हैं ना विश करना तो बनता है <laughs> You are listening डब्ल्यू आर एफ एन एल पी भास्को वन ओ थ्री पॉइंट सेवन और वन ओ सेवन पॉइंट वन एफ एम रेडियो फ्री नेशनल यू कैन लाइव स्ट्रीमस एनी वेयर अराउंड द वर्ल्ड एट रेडियो फ्री नेशनल डॉट ओ आर जी एंड इफ यू मिस द शो और वन आई ऑन देसी जायका फेसबुक पेज और ऑन माय पेज देसी जायका में थोड़े गाने थोड़ी बातें लेकर आज आपके साथ एक बार फिर मैं हूँ आपकी होस्ट पूजा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को पूजा का प्यार भरा नमस्कार सच में बड़ी ठंड है नेशनल का टेम्परेचर 19 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में माइनस बाहर इतनी खिली हुई धूप निकली है डोंट बी फूल बाय दैट ओके इट्स really, रियली खोल्ड हाफ यू आर डूइंग वेल एंड एंजॉइंग दिस खोल्ड मॉर्निंग विद garam गर्म चाय एंड आलू पराठा टाइप हार्टिंग ब्रेकफेस्ट सो बात शुरू हुई थी नए साल की बधाई से और एक ख्याल लगातार मेरे मन में आ रहा है अगर आपकी इजाज़त हो तो आपसे शेयर करूँ इजाज़त है <laughs> तो ओके okay, कैलेंडर के हिसाब से जनवरी फर्स्ट से नया साल आता है पर सोच के देखिए अगर हम किसी ऐसी जगह हो जहां हमें डेट्स का पता ही ना चले आई I मीन mean किसी ऐसी जगह हो जहां हमें यह ना पता चले कि ये दिन थर्टी दिसंबर है और अगला दिन जनवरी फोर्थ फर्स्ट क्या उन दो दिनों का हमें कोई भी अंतर महसूस होगा अगर उस दिन भी ऑफिस गए थे अगले दिन भी ऑफिस गए तो क्या पता चलेगा कि भाई एकदम से साल चेंज हो गया है जैन फर्स्ट ना तो स्कूल का ईयर स्टार्ट होता है ना ही फाइनेंशियल ईयर मौसम में भी कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंज तो नहीं आता देन वॉट्स न्यू वॉट इज दैट विच मेक्स दिस ट्रांजिशन फ्रॉम डिसम्बर 31st फर्स्ट टू जनवरी फर्स्ट सो इम्पॉर्टेंट सोचिए सोचिए और अगर आपको कोई ख्याल आता है यू वॉन्ट शेयर विद मी टेक्स्ट मी एट सिक्स वन फाइव एट थ्री फाइव थ्री टू टू फोर वन सेकेंड टू टेक्स्ट मी ड्यूरिंग द प्रोग्राम नंबर इज सिक्स वन फाइव एट थ्री फाइव थ्री टू टू फोर तो आई थिंक कि जैन द न्यू ईयर इट्स काइंड ऑफ आई मीन जो मैंने सोचा कि क्या अंतर है भाई जैन आने में तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ काइंड ऑफ़ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू रीसेट थिंग्स एंड स्टार्ट फ्रेश आज आपसे ढेर सारी बातें करूँगी अबाउट व्हाट न्यू ईयर रियली मीन्स टू अस एंड आज जो गाने मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो शायद आपने पहले कई बार सुने होंगे बट आज आई एम गोइंग टू प्ले दैम इन डिफरेंट कॉन्टेक्सट सो होपफुली यू विल सी वॉट आई एम ट्राइंग टू से ही चलिए सुनते हैं अपना पहला गाना और फिर बात करते हैं उसके बारे में ru क्यों फिल्म का नाम छोटी सी बात आवाज़ लता मंगेशकर की और पर्दे पर विद्या सिन्हा न जाने क्यों 2017 गुज़र गया फिर भी हम कभी कभी उसमें गुजरे अच्छे और बुरे पलों की याद में डूब जाते हैं अच्छे पलों की याद पर मुस्कुरा देते हैं और तकलीफ़ के पल एक बार फिर उदास कर जाते हैं कुछ नए रिश्ते जुड़े तो कुछ लोग पीछे छूट गए but as we all get one year mature hopefully we get better understanding about things what's important what we want to carry forward isliye naye saal ke sath ab aage badhna hai aur isse pehle ki ye phal ye pal bhi beeta hua pal ban jaye ise khul kar jee lena hai kya kehte hai aap it's kind of my resolution of new year and resolution se yaad aaya aap sabne bhi to kiye honge na कुछ ना कुछ नए साल के रेजोल्यूशंस आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू द रेजोल्यूशंस बताइएगा आपके भी क्या रेजोल्यूशन्स थे वैसे एक जो आजकल कल व्हाट्सएप पर बहुत चल रहा है अबाउट हैविंग द सेम रेजोल्यूशंस फॉर ईयर्स एंड नॉट बींग एबल टू कॉन्ट मुझे ऐसा लगता है कि हम गलती ये कर बैठते हैं कि वी सेट द रेजोल्यूशंस ओवरवेलमिंगली बिग लाइक like, अगर मैं 11 बजे सो के उठती हूँ तो मैं रेजोल्यूशन कर लूँ कि भाई कल से अब 5 बजे उठूँगी जनवरी फर्स्ट आते ही और योगा करूँगी दिस एंड दैट और थोड़े दिन ट्राई किया दो तीन चार पाँच दिन और मे बी दो हफ्ते एंड फिर ओ वैन वी डोंट गेट सक्सेस वी जस्ट वी गेट वी फील डिस हार्टन एंड जस्ट लीव इट एंड अब तो नहीं हो रहा तो क्यों ना बड़े रेजोल्यूशन लेना कोई बुरी बात नहीं है पाँच बजे उठना या दस पाउंड या पंद्रह पाउंड वजन कम करने का रेजोल्यूशन लेना इट्स नॉट अ बैड थिंग जस्ट बड़े रेजोल्यूशंस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए लाइक like, चार घंटे पहले उठने की बजाय अगर हम कहें हम पाँच मिनट पहले रोज उठेंगे या पंद्रह मिनट पहले उठेंगे एंड स्लोली वी बिल्ड ऑन इट सो स्मॉलर चैलेंज मेकिंग अ स्ट्रैटी we will be better off and our small successes boost our confidence too fir agar thaan le to hum kya nahi kar sakte ye baat to aap bhi manenge na so our next song lyrics are what we should absolutely say to our challenges suniye नहीं देखा है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं दुनिया दीवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम जो मेरे आगे मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हार नहीं हम जो सोचें जो चाहे वो करके दिखा दें हम वो हैं जो दो तो और दो तो पांच बना दें जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे हम वो हैं जो तो और दो तो पांच बना दे तूने अभी नहीं देखा देखा नहीं है तो जाना नहीं जाना है तो माना नहीं मुझे पहचाना नहीं तुम नियतवानी मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किसी में यहाँ ठहरे जो मेरे आगे मेरे आगे, आगे आना नहीं देखो टक्कर आना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दे हम वो हैं जो तो और दो पाच बना देंगे अरे तूने अभी देखा नहीं देखा है तो जाना नहीं जाते राह मैं कब कैसे क्या दिल खिलाए जो उलझे वो समझे हम क्या क्या माल कर जाए ना नहीं तू कहीं हार के ke milenge saaye bahar ke horahi horahi horahi horahi horahi horahi love love dallex ruk jaana nahi tu kahin haar ke this, this was from movie imtihan आवाज़ किशोर कुमार की और पर्दे पर विनोद खन्ना और जो सोचें जो समझें वो करके दिखा दें दो और दो पांच मूवी का नाम आवाज़ किशोर कुमार पर्दे पर अमिताभ बच्चन दोनों ही सॉन्ग मूवी में बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में प्ले किए गए हैं पर आई वांट यू टू इन्विजन जो भी आपके गोल्स हैं जो भी चैलेंजेज हैं इस नए साल के लिए उनको हैड ऑन लेना है हम अगर ठान लें बिल्कुल कर सकते हैं और रुकना तो सीखा ही नहीं कोई भी मुश्किल आएगी उसके लिए हल निकाले जा सकते हैं उसको ओवरकम किया जा सकता है पर अगर मन में ठान लें तो ये तो हुई कि कैसे उनके लिए आगे बढ़ना है अब जब बात रेजोल्यूशंस की चली तो कुछ रेजोल्यूशंस ऐसे होते हैं जो हम सबके बीच बड़े कॉमन होते हैं जैसे हेल्दी ईटिंग हैबिट्स क्विट स्मोकिंग वेट लॉस गेट इनअ स्लीप रीड मोर बुक्स ट्रैवल एट्सिट्रा एट्सेट्रा होते हैं ना मेरे भी होते इनमें से बहुत जो कई सालों से लगातार चलते रहते हैं पर क्यों ना इस इन रेजोल्यूशन के साथ इस बार कुछ नए रेजोल्यूशन भी लिए जाए सोच में पड़ गए <laughs> चलिए बताते हैं कभी ऐसा होता है या कभी ऐसा हुआ होगा आपके साथ भी कि आपने कुछ ऐसा काम किया हो या कोई ऐसी ड्रेस पहनी हो जिसको देख के किसी ने आपको एक बड़ा प्यारा सा कमेंट दिया हो बहुत प्यारी सी कोई बात कही हो और फिर उस दिन के बाद जब भी आपने वो ड्रेस पहनी हो या वो पर्टिकुलर काम किया हो अचानक से आपको वो प्यारी सी बात याद आती होगी और आप मुस्कुरा देते होंगे एंड सिमिलरली अगर किसी ने आपकी किसी चीज़ की बुराई कर दी आपको कुछ आपके किसी काम में कोई नुस्ख़ निकाल दिए तो जब भी, भी आप वो काम दोबारा करते होंगे तो वो बात को याद करके मन ज़रा सा उदास हो जाता होगा ना हल्का सा आपको बुरा लगता होगा तो इसलिए क्यों ना हम रेजोल्यूशन लें कि बात करते वक्त वी विल बी माइंडफुल अगर हम किसी से कोई ऐसी बात करें हम तो बहुत मजाक में या चलते फिरते यूँ ही कह के निकल गए बट वी नेवर रियलाइज़ कि कौन सी बात किसके दिल को कैसी छू जाएगी तो क्यों ना हम ये सोचें कि हम जब भी बोलें थोड़ा सा ध्यान रख के बोलें एग्जैक्टली exactly. द वे दिस सॉन्ग इज से सुनिए आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है जिंदगी भरो सदाएं पीछा करती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 टी le dia एक दिन बिक जाएगा माटी के मूल ये लिरिक्स वाकई में जीवन का सार जैसा ही समझाती हैं दैट इज़ वन ऑफ माई डैड्स फेवरेट एंड आई हैव सीन हिम लिविंग हिज लाइफ ये गाना सुनते ही कानों में पापा के गुनगुनाने की आवाज़ आने लगती है <laughs> क्या मूवी का नाम था धर्म करम आवाज़ मुकेश जी की और पर्दे पर फिल्माया जा रहा था राज कपूर के ऊपर आदमी जो कहता है दैट वाज फ्रॉम मूवी मजबूर किशोर कुमार की आवाज़ एन एक बार फिर पर्दे पर, पर अमिताभ बच्चन सो so, आज बातें हो रही हैं जैस मेरे दिल से आपके दिल तक <laughs> um, मैंने कुछ बातें सोची और मुझे लगा कि कुछ गाने जो फिल्मों में डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में फिल्माए गए हैं लेकिन अगर हम अपने जिस कॉन्टेक्ट में आज हम बात करें उसमें प्ले करें तो वी कैन सी द डिफरेंट प्रस्पेक्टिव होप यू आर लाइकिंग एट सो वन रेजोल्यूशन शुड बी डैट वी ऑलवेज़ ट्राई टू से क्योंकि अगर एक पल के गुस्से या नाराज़गी में कुछ दिल दुखाने वाली बात कह दी तो वो किसी को बहुत लंबे समय तक तकलीफ़ पहुंचा सकती है और किसी दूसरे को ही क्यों अपने को भी गुस्से में मुंह से बात निकल जाती है तो बाद में हम भी तो रिग्रेट करते हैं ना कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था रहीम जी का एक बहुत अच्छा दोह है जो मेरी माँ अक्सर कहती हैं रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाओ टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए अगर आई नो कि जो बहुत करीबी रिश्ते होते हैं उनमें एक्सपेक्टेशंस होती हैं नहीं पूरी होती हैं तो तकलीफ़ होती है गुस्सा आता है पर प्रेम के ये धागे अगर एक बार गुस्से में कहे शब्दों से टूट गए चिटक गए तो फिर कितना भी हम जोड़ने की कोशिश करें एक हल्की सी गाँट ना रह जाती है सो so, We should try avoid these situations. Another thing in this new new year, we why not we give the gift of our time, an undivided, you know, attention to our loved ones. Today, it's so many chat sites, um, social media, has become that we are connected to them, which we have not met for years. But in the process of connecting to them, we are separated from those who are very close to us. होता है ना कभी कभी ऐसा वी ऑल आर गिल्टी ऑफ दिस सो क्यों ना ये रेजोल्यूशन भी लिया जाए कि जो रिश्ते हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं हमारे स्पाउस हमारे बच्चे हमारे पेरेंट्स उनको हम इनफ टाइम दे सकें और दूसरी बात कि अगर किसी से नाराजगी है तो प्लीज़ स्टार्ट फ्रेश नया साल आ गया ना रीसेट करनी है चीज़ें दोस्त भले ही ना बनाएं उन लोगों को पर नाराज़गी को जाने दें प्लीज़ अपने ईगो से ना हार जाएं। जो लोग आपके लिए इंपॉर्टेंट हों उनसे रिश्ते तोड़ने में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए स्वाभिमान को अभिमान या अहंकार ना बनने दें क्योंकि लिरिक्स ऑफ दिस सॉन्ग व इट ऑल सुनिए आते जिंदगी के सफर में बजिया बजिया ज़िंदगी के सफर में गुजर जाते हैं फिल्म का नाम आपकी कसम आवाज एक बार फिर किशोर कुमार की और पर्दे पर राजेश खन्ना यहाँ जब हम अपने परिवार से इतनी दूर रह रहे होते हैं आई I मीन mean, परिवार मीन्स अपने पेरेंट्स अपने रिश्तेदार तो हमारे दोस्त ही हमारा परिवार हो जाते हैं यूं तो हम भी जानते हैं कि कोई भी इंसान परफेक्ट तो होता नहीं तो फिर हम अपने सबसे नज़दीकी दोस्तों से हमेशा परफेक्शन की उम्मीद क्यों करते हैं देयर शुड बी अर रेजोल्यूशन कि हम अपने दोस्ती के इस अहम रिश्ते को सिर्फ एक्सपेक्टेशन के तराजू से नहीं तोलेंगे वी एक्सेप्ट दैम एंड चेरिश दिस बोन जस्ट लाइक द संग सुनिए जिला कहता रहा हूं सारी दुनिया दुश्मन हो जाती है बड़ी मुश्किल से दुनिया में दोस्त मिलते हैं बिल्कुल सच है ये लाइन पिक्चर का नाम नमक हराम आवाज़ किशोर कुमार और पर्दे पर राजेश खन्ना विर अमिताभ बच्चन वो फिल्मिंग हिम विद नाइनटीन 1973 वर्जन ऑफ हैंडी देखने वाला इतना भारी बड़ा सा हैंडी कैम बट इट वॉज नाइनटीन सो ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू है हम प्रोग्राम से यू आर लिसनिंग रेडियो फ्री नेशनल अ कम्युनिटी बेस्ड रेडियो विच रन ऑन सपोर्ट ऑफ लिसनर्स लाइक यू सो प्लीज़ यू कैन डोनेट टू आर रेडियो स्टेशन टू हेल्प इट यू फॉर डोनेशन यू कैन डायरेक्टली गो टू रेडियो फ्री नेशनल वेबसाइट एंड वट एवर यू वॉन्ट अस्मॉल और बिग अमाउंट जस्ट यू कैन डू इट डायरेक्टली देयर और यू कैन गो टू and uh, make uh, radio free nashville as your charity there so whenever you go good search.com to do any of your internet search or web browsing the part of it will go uh, to Na uh, radio free nashville as your charity and every time you go as internet search that will happen so if you can do it like uh, once a month or twice a month that's good enough at least something is You are helping our community radio in some way, and there is a um, community event coming. Please mark your calendars for a great Bharatnatyam performance on Saturday, January twenty seventh, six p.m. at Ganesh Temple. Performer is a talented and established Bharatnatyam performer, Sahana Balasubramanian. Uh, if you have the love for classical dance. don't miss it uh so again this is on january 27th it's a saturday it's 6 p.m there is no ticket for this particular event even but all the proceedings as a donation will go to temple so we are very thankful to miss sahana and um, hopefully we will enjoy this program and temple gets some donation thank you so next song i picked Thinking about more philosophical meaning to normal lyrics, बातों का सिलसिला जारी रखेंगे पर इस गाने के बाद चली तेरे आक्षण से के घटा चली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 पूजा के साथ और आज हम कर रहे हैं दिल से दिल तक बातें अपने सुनने वालों के साथ अबाउट अ डिफरेंट मीनिंग ऑफ न्यू ईयर एंड न्यू ईयर रेजोल्यूशंस तो अभी भी जो दो गाने मैंने सुनाए थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है फ्रॉम खट्टा मीठा आवाज़ किशोर कुमार लता मंगेशकर पर्दे पर राकेश रोशन एंड बिंदा गोस्वामी इट्स मूवी में अगेन इट्स इन द डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट बट Yes, this song says इज़ कि हाँ हमें अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वी हैव टू स्ट्राई फॉर गेटिंग बेटर एंड बेटर थिंग्स बट उस चक्कर में ऐसा ना हो कि हम अपनी सारी खुशियों को सारे इन्जॉयमेंट्स को होल्ड पर रख दें कि हम जब वहाँ पहुँच जाएँगे ना जो थोड़े की ज़रूरत है जब वो हो जाएगा देन वी विल भी हैप्पी देन वी विल बी वे टेकिंग वेकेशन देन spend more time with our family. No, please don't. जो भी थोड़ा है हमारे पास उसको प्लीज़ एंजॉय कीजिए उस थोड़े की जिसकी ज़रूरत आप महसूस कर रहे हैं उसके लिए अपनी खुशियों को होल्ड पे मत रखिए और दूसरा रोते हुए आते हैं सब दैट्स ट्रू राइट वी ऑल कम टू दिस वर्ल्ड रोते हुए लेकिन हम जाएंगे कैसे ये तो हमारे हाथ में होता है हम डिसाइड कर सकते हैं सो so, क्यों ना हम ऐसे काम करें कि एटलीस्ट वी डोंट नो वन वी गो हाउ वी गो बट प्यार से रहें लोगों को खुशियां दें ऐसा कर और ख़ुद भी खुश रहें उससे हमें खुद भी खुशी होगी कि बाय द टाइम जब आए हमारे जाने का वक्त आए तब तक वी फील कि हमने कुछ दुनिया में ऐसा किया कि लोगों को खुश रखा और ख़ुद भी खुश रहे आई होप इट्स मेकिंग सेंस एंड आई यू आर लाइकिंग दॉन्ग्स चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नए सपनों की setting new goals in new year as we said that new year is kind of opportunity for us to reset our goals and dreams phir chahe wo personal front par ho ya professional purani asafaltaon ko seekh kar naye utsah aur naye hausle ke sath naye plan ke sath aage badhte hain my next song is full of that positivity and vibrant energy विच विल बी फॉलोड बाय अनादर ब्यूटिफुल सॉन्ग जिसके बारे में बात करेंगे गाने के बाद सुनिए पता है मैं। सो गई रात जाके दिन है अब जाग आगे वा है सारा ये समां आवा ने भी लेती है अंगड़ा सुन लो जो सही दिल को लगे चुन लो करना है क्या तुम्हें ये तुम्हें करो फैसला ये सोच लो तुमको जाना है कहा तुम ही मुसाफिर तुम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 क्यों होता हो कुछ ना कुछ ना कुछ करो चलाए खुशुना बाबरा मंदुने चलाए खुश न बाबर से मन की देखो बावरी है बातें बाबर से मन की देखो बावरी है बातें बावरी सी धड़कने बावरी हसा से बारी सी करवटों से नियु भागे, बाबरे से नैन चाहे बाबरे चरू भों से बाबरे नजारों को तक जहां में बावरा एक साथ हो इस सी भीड़ में बस हाथों में तेरा हाथ हो बावरी सी धुन हो कोई बावरा बाबराम देखने चला एक सपना इसके पहले जो गाना बजाया था वो वेक अपड इट्स लाइक जागो भाई अपने सपनों को देखो और उन्हें पूरा करो तो मूवी का नाम था वेक अपड शंकर महादेवन की आवाज़ और फिल्माया गया था रणबीर कपूर पे एंड अगेन दैट बाबराम देखने चला एक सपना इट्स मूवीज़ नेम इज़ हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी के के एंड चित्रांगता सिंह पर, पर फिल्माया गया था और आवाज़ स्वानंद किरकिे की जब भी हम कोई काम करते हैं या कोई डिसीजन ऐसा लेते हैं जो सोसाइटी के सो कॉल्ड नॉर्म से थोड़ा भी अलग होता है तो भाई परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ता है लोग वाकई आपको बावरा आई मीन क्रेजी समझने लगते हैं पर कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है क्या कहना ना कुछ तो कहेंगे ही आप अपने सपने क्यों छोड़ते हैं <laughs> तो इस 2018 हज़ार 2018 को जब हमें एक मौका मिला है कि हम अपनी पुराने गिले शिकुओं को अपनी पुरानी फेलियर्स को पुरानी बिटरनेस को भूलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं तो क्यों ना ऐसा ही करें वी वी विश ईच अदर विद द फ्रेज हैप्पी न्यू ईयर देन वाई नाट पुट सम रियल अफर्ट टू मेक इट हैप्पी फॉर ourselves एंड फॉर others? Make it new by doing fresh start, the going through, going after new dreams, and giving and taking fresh chances, and live every moment of it with full awareness and happiness. जैसे कि वो song कहता है ना, एक दिन मिट जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे, वाकई जग में रह जाएंगे सिर्फ जो हम काम कर गए, हम बातें बोल गए. बाकी सब का सब यहीं रह जाएगा चलते चलते आप सबको संक्रांति की लोड़ी की मागी, भोगी आप उसको जिस इस त्योहार को जिस नाम से पुकारते हैं उसकी बहुत बहुत बधाइयाँ वी ऑलवेज़ लव गेटिंग फीडबैक्स एंड कमेंट्स फ्राम यू सो प्लीज़ कनेक्ट विद अस थ्रू आर फेसबुक पेज देसी जायका आप हमें अगर कोई थीम सजेस्ट करना चाहते हैं गाने सजेस्ट करना चाहते हैं प्लीज फील फ्री कनेक्ट विद ऑन आर फेसबुक पेज प्रोग्राम का अंत करते हैं विद अ सॉन्ग फ्रॉम फ्रॉम अ वंडरफुल मूवी रॉकेट सिंह आवाज सलीम मर्चेंट पर्दे पर रणबीर कपूर विच से नो ड्रीम इज टू बुक बेग पूजा को इजाजत दीजिए अपना ख्याल रखिएगा मुस्कुराते और गुनगुनाते रहिएगा टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम मर्ग फिर बोले सोया था मुझक